भी होती है। तो वर्थ वर्थ होते ज्ञान कारण है सचैसे जना तो बात जैसे आपको यहाँ पर घटाभाव का ज्ञान होता है तो जिसको घट का ही ज्ञान जो घट को जानता ही नहीं है उसको यहाँ घटाभाव का ज्ञान होगा जैसे इस कक्षा में जो छात्र आते हैं उस छात्र के अभाव का ज्ञान होता है और जिस छात्र को आप जानते ही नहीं उसके अभाव का ज्ञान होता है यहाँ तो अभाव ज्ञान में क्या कारण है प्रतियोगी का ज्ञान कारण है अभाव ज्ञान में प्रतियोगी कारण या प्रतियोगी का ज्ञान ज्ञान कारण है ना प्रतियोगी तो कहीं ना कहीं दुनिया में बना रहे है यदि आप उसको नहीं जानते है तो उसके अभाव का ज्ञान नहीं होगा ये कहते है ना सब विषाणा अस्थि की नास्ती क्या कहेंगे सब विषाणा है है ना यही कहा जाता है ना तो मतलब क्या है इस प्रकार ससाण का अभाव अभाविषाण के अभाव का तो ज्ञान होता है ना के अभाव का ज्ञान होता है तो अभाव ज्ञान में ज्ञान कारण है किसके अभाव सभी लिया आपने सस् का अभाव इसका प्रतियोगी क्या होगा अभाव ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान कारण है प्रतियोगी तो ज्ञान होता है इसी प्रकार वंदा पुत्रा नष्ट बंध्यापुत्रा पुत्र है इस प्रकार बंध्या पुत्र के अभाव का ज्ञान होता है तो अभाव ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान कारण है प्रतियोगी का ज्ञान कहीं है पुष्प नाचती प्रतियोगी का ज्ञान है तो फिर अभाव का ज्ञान हो सकता है तो अभाव का ज्ञान होता है कि नहीं होता है अभाव ज्ञान तो होता है कैसे होता है लोग कुछ कुछ बहनेबाजी कर सकते है क्या सस की सस का ज्ञान है विषाण का भी ज्ञान है सस अलग है विषाण अलग है लेकिन प्रतियोगी रस विषाण है प्रतियोगी क्या है तो सस विषाण का ज्ञान होना चाहिए विसान दो दो ऐसा कुछ नहीं है ना लोग यही कह सकते हैं विसान तो प्रसिद्ध है भाई अलग विसान के अन्य प्रसिद्ध होने से कोई प्रयोजन नहीं है यार विषाण उस है उसे कहीं प्रसिद्ध होना चाहिए प्रतियोगी को प्रसिद्ध होना चाहिए सीधी बात है तो सस्य विषाणा नस्ती का होता है विषाण सी नी हमारा उच्चारण वैसा है ना बताए तालबी उच्चारण हमसे नहीं होता है ध्यान रखना हमारी व्यवस्था विषाणे शिवत्व नास्ती क्या उसका अर्थ है विषाणे शिवत्व नास्ती ये मतलब है शि है यहाँ पर या को मैं सस संबंधित संबंधित तो और सस संबंधित का मतलब है ससमवाइकत्व ससमवाइकत्व समझते हैं सस्य का समवाय है जिसमें का समवाय है जिसनी? उसे क्या कहेंगे ससमवाई सस का समवाय है जिसमें उसे क्या कहेंगे और फिर सत्य करेंगे तो सस्य समवाय कर दो विषाण नास्तिक का अर्थ है विषाणे ससियतो में नास्ती विषाणे और ससियत का अर्थ है सस्य संबंधित अथवाय कर तो ध्यान देना बताइए कि घट किस में रहता है कमाल में पट किस में रहता है तंतु में तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो पटीयत तो जैसे शब्द है ना पटी करते पट से संबंध रखने वाला पटी का क्या तो पट से संबंध रखने वाले कौन तंतु तो पटी क्या हो गए तंतु तो पटीयत तो किस रहे में रहेगा तंतु में रहेगा घटी का होगा घट से संबंध रखने वाले कौन कफाल तो घटियत किसमें रहेगा कफाल में तो तो घटी है घट तो घट है जिसमे किसमें तो घट हो गया कफाल उसमें रहेगा क्या घट समवाईक या घटी इसी प्रकार पटीयत्व का पट समवाई तो पट समवाई कौन हुआ पट सामवाई जिसमे तंतु उसमें पट समवाईक रहेगा तो सटीको समझो ससी, ससी है है सती सती संबंध वाले का जिसे पट रहता तंतु में तो ये जो शरीर है ना ये शरीर किसमें रहता है इन अवयों में शरीर किसमें रहता है हस्त पाद आदि अवयवों में रहता है ना अवयवी अवयो में समवाय सम्बन्ध रहता है तो सशि किसमेंगे सस के पाद में है सस किस रहे रहे hmm. में रहेगा जैसे फट रहेगा तंतु में शरीर अपने अवयोग में रहेगा तो सस मतलब वो सस किस में रहेगा हस्त का दादी अवयोगी तो शसी कौन हो गए हस्त का दादी ससी हो गए हस्त आदादी अवयोग तो शशि वक्त किस में रहेगा हस्त का दादी अवयोगी अच्छा तो शशि तो हस्त में रहेगा पाद में रहेगा उधर में रहेगा सब में रहेगा क्योंकि हस्तफा दादी है हस्तपादाजी क्या है तो ससियत तो किस में रहेगा में। और ससियत तो विषाण में रहेगा क्योंकि विषाण ससी? नहीं विषाण शशि सस से संबंध रखने वाली विषाण नहीं है या सस का समवाई विषाण नहीं है सस का समुवाई या सस से सस से संबंध रखने वाली विषाण नहीं है इसलिए सशियत तो विषाण में रहेगा तो सस विशाणा नस्ट का क्या रखे विषाणे शो नास्ती <Sapartal>: daten, कि तो किसका अभाव लिया सफी का किसका अभाव लिया तो प्रतियोगी <Supartal>: क्या हो, हो गया तो ये नाशी जो है ना इसका मतलब यही है कि बिछाणे सशियत ना तो इस प्रकार प्रतियोगी प्रसिद्ध हो जाता है तात्पर्य ऐसा स्वन्याय की भाषा में ऐसा कहना पड़ता है और मीमांसा में वेदांत में ऐसा उपादान उपाधि मतलब क्या है संवाय कारण वगैरह ऐसा मान्य नहीं हैं है ना ऐसा संवाय वेदांती भी मानते हैं उनके यहाँ सब इतना कुछ झंझट नहीं है न्याय की भाषा में ऐसा झंझट होता है संवाय कारण यह सब ऐसा ऐसा जो सब मानता है चेलों को प्रसन्नता एक बात बता दी इसी प्रकार अन्य जानना थोड़ा सा पाठ में आते हैं थोड़ा सा पाठ में जानते हैं ससगाण तो हो भी सकता है ना आजकल जो संकल करने की प्रक्रिया है ना हो सकता है बंजापुस नहीं हो सकता है हापुस में नहीं हो सकता है, है। ससगाण तो हो सकता है आजकल जो प्रक्रिया तो है की स्वाभाविक रूप से तो वैसे नहीं है सस का ही नहीं, नहीं माना जाएगा शंकर करके आएगा तो सस का नहीं <laughs> वही जो है ना सस सत्य नास्ती जब कहते हैं ना मतलब क्या है कि जो जैसे घटा अस्थि बोलते हैं ना तो व्याकरण शास्त्र में जो अर्थवान की प्राप्त संज्ञा होती है ना तो बौद्ध अर्थों की प्रास्तरिक संज्ञा होती है जिसकी बुद्धिगत अर्थों की प्रास्तरिक संज्ञा होती है और जब कहते हैं सत विषाणा नास्ती तो बुद्धिस्ट जो सतविखाण है है वो क्या है बाह बाहर नहीं है, है ना उसकी बाह्य सत्ता निषेध किया जाता है सत विषाणा ना इस प्रकार क्या है बाह्य सत्ता का निषेध किया जाता है और घटा अस्थि इस प्रकार क्या है की जो बुद्धिस्ट सत्ता की यहाँ बाह्य सत्ता कही जाती है ऐसा ऐसा व्याकरण के हिसाब से कहता हूँ मैं व्याकरण की प्रक्रिया है घटा अस्थि तो यहाँ पर क्या है उसकी घटा अस्थि इस बाई सत्ता कही जाती है, है ना क्या है बाई सत्ता का निषेध किया जाता है ये केवल व्याकरण शास्त्र के लिए है व्याकरण शास्त्र में है ना क्या लोके शब्दा अर्थ पढ़ा और शास्त्रीय शब्द शब्द पढ़ा ऐसा कहते हैं लोक में शब्द अर्थ के सा बोधक होते हैं और शास्त्र का व्याकरण शास्त्र व्याकरण शास्त्र में शब्द जो है किसके बोधक होते हैं शब्द के जैसे लोक में कहा जाए अग्नि माने तो आप क्या लेकर जाएंगे अग्नि व्याकरण में कहा जाए अग्नि ढक तो आप ढक किससे ऐसी करोगे शब्द करोगे या अर्थ से करोगे दोस्तों ध्यान देना व्याकरण शास्त्र सा जो है तो थोड़ा सा एक दो लाइन देखो नौवीं को पढ़े बढ़े देखिए अलग अलग है अच्छा और एक बात आपसे पूछे रामो गो सामान्य कहा जाए तो किसका ग्रहण होगा किसी भी गाय का सभी गाय का, गो सामान्य कहने से सभी गाय का ग्रहण हो जाएगा और जब गो विशेष कहा जाए तो सभी गायों का ग्रहण है विशेष का लाल गाय काली गाय ऐसा कुछ तो यहाँ पर विषय विशे विशेष को सभी विषय नहीं लेना है है ना तो विवेक ज्ञान के विषय विशे विशेष को प्रस्तुत किया जाता है या उपस्थित किया जाता है सूत्र देखिए जाति लक्षण देश अन्य अवच्छेदातुल्यो तथा देखिए जाति लक्षण ही जाति लक्षण और देश के द्वारा अन्यता अनुच्छेदात्थ भिन्नता का उदाहरण न होने से या भिन्नता का निश्चय न होने से अन्यता से भिन्नता और भिन्नता का क्या होता है भेद बताइए जी भिन्न और भेद भिन्न और भेद ये जानते हैं ना अंतर ना? अंतर समझते हो भिन्न और भेद में भिन्न किसे रहेंगे जिसमें जिसमें भेद रहता है भेद वाले को क्या कहते हैं भिन्न तो भिन्न का क्या हो जाएगा भेद भिन्नत्व कर्थ क्या हो जाएगा भेद हो जाएगा तो यहाँ पर अन्यता कर्थ क्या है यहाँ पर भेद है ना क्या है भेद या भिन्नता एक ही है भिन्नत्व भिन्नता या भेद जाति लक्षण तथा देश के द्वारा भिन्नत्व का उदाहरण न होने से भिन्नत्व का उदाहरण न होने से तुल है की समान पदार्थों में समान पदार्थों में तथा प्रस्पत्ति का अर्थ तथा अर्थ है विवेक ज्ञान विवेक तो ज्ञान से बृहस्पति का ज्ञान होता है किसका ज्ञान होता है भिन्नता का ज्ञान होता है भेद का ज्ञान होता है समान पदार्थों में विवेक ज्ञान से भेद होती है आप इसको ऐसा समझें संक्षेप में भेद का ज्ञान होता है जाति के द्वारा लक्षण के द्वारा और देश के द्वारा तीन के द्वारा किसके किसके द्वारा जाति के द्वारा लक्षण के द्वारा और देश के द्वारा किसका ज्ञान होता है भेद का और जब इन तीनों के द्वारा भेद का ज्ञान न हो जिस जहाँ पर इन तीनों के द्वारा भेद का ज्ञान न हो वहाँ पर भेद का ज्ञान होगा विवेक भी ज्ञान से वहाँ पर भेद का बोध किससे होगा ये समझाते हैं तो सूत्र देखेंगे जाति लक्षण तथा देश के द्वारा भेद का ज्ञान न होने से या भेद का उदाहरण न होने से तथा विवेक ज्ञान की विवेकज ज्ञान से समान पदार्थों के भेद का ज्ञान होता है भेद ज्ञानम प्रसंग अनुसार अन्यता परिस्पत्ति परिस्पत्ति का लेकिन या अन्यता ले लेना तो से क्या होता है समान पदार्थों का भेद ज्ञान होता है इसको भाषा के साथ ही समझेंगे ऊपर बताया ना जाति लक्षण और द्वारा क्या होता है भेद ज्ञान होता है और जब नहीं होगा तब विवेक ज्ञान से भेद ज्ञान होगा भाष में देखेंगे तू हो कार समान समान पदार्थों में समान पदार्थों के देश देश लक्षण और समान पदार्थों में देश और लक्षण से समानता होने पर क्या होगा तो समान पदार्थों की देश और लक्षण के द्वारा समानता होने पर समान पदार्थों की समानता किसके द्वारा समान पदार्थों की देश और लक्षण के द्वारा समानता होने पर जाति भेद उनकी भिन्नता का हेतु है जाति भेद उनकी भिन्नता का हेतु है है ना जैसे देखें जो उदाहरण है गहुम बड़वा, बड़वा बड़वा बडवा कहते हैं घोड़ी को अब ध्यान देंगे जब देश ऐसा कि जैसे कि गाय खड़ी हो ना ये कोई पूर्व देश में खड़ा है कोई पश्चिम देश में खड़ा है कोई पूर्व कोई उत्तर देश में है कोई दक्षिण देश में है तो जो इस प्रकार जो पदार्थ है ना उनका भेद किसके द्वारा होता है देश के द्वारा कुछ पशु खड़े हैं पूरे देश में कुछ उत्तर देश में तो भेद किसके द्वारा होगा देश के द्वारा ये पशु भिन्न भिन्न है क्यों भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित हैं भिन्न भिन्न स्थानों में तो यहाँ पर भेद किसके द्वारा हो रहा है देश के द्वारा हो रहा है और लक्षण के द्वारा भी भेद होता है कैसे की एक पशु लाल है एक पशु काला है एक गाय लाल है एक गाय कैसी काली है है तो ये भेद किसके द्वारा हो रहा है लक्षण के द्वारा यहाँ लक्षण का विशेषण लक्षण का क्या थे विशेषण लेना है लक्षण से लेना है विशेषण जो असाधारण धर्म लक्षण में वो यहाँ वो यहाँ विवक्षित नहीं है चेहरे पर अब ध्यान देंगे जैसे कि ये है ना ये ईम गौ एवं बड़वा की एक ही स्थान पर स्थित हो एक ही देश पर स्थित हो पूर्व देश में या उत्तर देश में एक ही स्थान पर स्थित हो गाय और बड़वा तो देश समान हो गए और विशेषण समान हो गए मतलब दोनों का वर्ण समान हो गया दोनों लाल है या दोनों काली है या दोनों सफेद है तो लक्षण समान हो गए ना लक्षण से कोई विशेषण देना है तो एक स्थान में स्थित होने से समानता किसके द्वारा हो गई देश के द्वारा और लक्षण के द्वारा भी समानता होगी लक्षण समान हो गया लाल काला ऐसी लगाएंगे तुल्यु कर से समान पदार्थों समान पदार्थों की तुल्ययु का क्या है हाँ तुल्योग पदार्थ योगान पदार्थों की देश और लक्षण के द्वारा समानता होनी पर पंखी लगे कि जाति का भेद उनकी भिन्नता का हेतु है अन्यता का भिन्नता या भेद जाति का भेद उनकी भिन्नता का हेतु है, है एक की एक में कौन सी देखो यहाँ देश के द्वारा भेद होगा जब एक ही देश में स्थित है और एक ही लक्षण है तो लक्षण के द्वारा भेद होगा लेकिन तो भेद किसके द्वारा हुआ जाति के द्वारा एक में जाति क्या है बुद्ध तो है और एक में जाति है क्या अस्वस्थ या बढ़वास्वस्थ तो, जाति ही कहना, है ना तो अब ये तो किसके द्वारा भेद हुआ जाति के द्वारा तो ये देखो पंक्ति लगाएंगे समान पदार्थों की देश और लक्षण के द्वारा समानता होने पर जाति का भेद उनकी भिन्नता का हेतु है जैसे यम गऊ और यम बढ़वा पर किसके द्वारा भेद हुआ जाति के द्वारा भेद हुआ उसमें न्याय सूत्र में आता है व्यक्ति क्या व्यक्ति आकृति जाति पदार्थ व्यक्ति आकृति और जाति ये पद के अर्थ है पद के अर्थ क्या हैं व्यक्ति आकृति और जाति जैसे घट पद का उच्चारण किया गया तो घट व्यक्ति का बोध होगा घटत जाति का बोध होगा और कमीवादी मत उसकी आकृति का बोध होगा पद के अर्थ तीनों है गो कहने से जो है न गो व्यक्ति का बोध होगा और आकृति जो उसकी क्या है उसकी शासनादी मत तो उसकी आकृति है आकृति का बोध होगा और गोत जाति का बोध होगा व्यक्ति आकृति और जाति ये तीन पद के अर्थ है तो पद से तीनों अर्थों का बोध होता है न्याय शास्त्र में न्याय वैसे सिद्धर्शन में जाति को अत माना गया है जाति कैसी है अतन्द्री है नित्र क्रह नहीं तो जाति जाति अतिरिक्त है और शासनाधि मतव तो अतिरिक्त है शासनाधि मत तो क्या है उसका लक्षण है शासनाधि मत तो दिखाई देता है ना शासनाधि मत तो मतलब शासनादी तो उसके दिखाई देते हैं तो जब ये दिखाई देते हैं तो असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं लक्षण के द्वारा लक्ष्य पहचाना जाता है तो, तो लक्षण तो, तो दिखाई दे रहा है क्या लक्षण है उसका सबों का मत तो लक्षण तो प्रत्यक्ष है और जाति कैसी है अतन्द्रीय है ये न्याय वैसे की मान्यता है लेकिन मीमांसा की इस बात को नहीं मानते और भी नहीं मानते जाति पक्ष में उनका कहना है कि जाति कोई अत पदार्थ नहीं है जाति को अकेंद्रीय पदार्थ नहीं मानते हैं, बल्कि जो उसका असाधारण धर्म कोई जाति कहते हैं या वो संस्थान को जाति कहते हैं शासन मत तो है वही जाति और कोई भी जाति नहीं अकेंद्रीय जाति वही मानते दूसरे लोग शासनादी मत को कोई भी जाति कहेंगे न्याय में अलग अलग मानी जाती है न्याय में तो जाति के द्वारा जब निर्धारण होगा ना चलिए तो ये विषय अलग हुआ तो ये गो और बड़वा जाति से भेद हुआ ना आगे चलेंगे तुल्य देश जातीय इसका अर्थ है समान देश और समान जाति होने पर समान देश और समान जाति होने पर मतलब जिन दो पदार्थों तो, की क्या हो देश समान हो और जाति समान हो बेको तो अर्थ हो, हो जाएगा समान देश और समान जाति होने पर उनका लक्षण अन्य कर्म का कर भिन्नता को करने वाला होता है या भिन्नता का हेतु होता है लक्षण क्या होता है भेद का हेतु होता है समान देश और समान जाति होने पर में दोनों के साथ देश के साथ और जाति के साथ समान देश और समान जाति होने पर लक्षण भिन्नता का हेतु होता है अन्यत्व का अर्थ भिन्नता अन्यत्व कर्म तो करके भिन्नता कर्म या भिन्नता या हेतु भिन्नता का हेतु होता है कालाक्षी गुश अक्षिणी अक्षिण है ना इसका अर्थ की काले नेत्रों वाली भाई काले नेत्रों वाली गाय और स्वस्ती मती गति स्वस्थिक वाली गाय स्वस्थिक चिन्ह जानते होते तो हैं ऐसा ऐसा करके तो स्वस्थिक चिन्ह से दिया, बना लिया है ऐसा तो काली आग वाली गाय और स्वस्थिक चिन्ह वाली गाय ये किसी एक स्थान में स्थित है तो देश इनका कैसा हो गया तुल्य और दोनों में गोट तो जाती है दोनों में क्या जाती है जाती है, दोनों में गुप्त हो जाती है तो पंक्ति लगाएंगे कि देश वाला, एक ही देश में स्थित है दोनों गाय और एक ही जाति दोनों गायों में है तो यहाँ देश के द्वारा भेद होगा कि ये पूर्व में पूर्व देश में स्थित गाय है या तो दे, तो उत्तर देश में स्थित है तो पूर्व देश और उत्तर देश को लेकर इन दोनों का भेद होगा अच्छा जी और यहाँ पर देखेंगे जाति के द्वारा भेद होगा क्यों जाति दोनों में तो जाती, है? तो जाती है बहुत हो जाती है तो यहाँ भिन्नता को करने वाला कौन है लक्षण लक्षण तो एक का लक्षण क्या है काली नेत्र काला चित्त कालाक्षित्वीर्थ नेत्र और दूसरे का लक्षण है स्वस्थ तो स्वस्थि है ना तो कह सकते हैं स्वस्थिमत्वी तो है स्वस्तिक स्वस्थिकिन्ह थिक थिक एक का लक्षण हो गया स्वस्थिक और दूसरे का लक्षण क्या हो गया काली नेत्र लक्षण का विशेषण तो भेद किसके द्वारा हुआ यहाँ लक्षण के द्वारा हुआ लक्षण के द्वारा देखेंगे आमलक, दो, दो आ, दो आमलक में, दो आमलक आमलक में। आमलक मतलब जानते ना आंवला कहते हिंदी में संस्कृत में आमलक और आमलकी दोनों दो शब्द आमलकी भी कहते हैं आमलक भी कहते हैं दो आंवले में या दो आंवलों में जाति और लक्षण से समानता होने के कारण है। में तो जाति रहेगी दोनों में तो जाति की समानता हो गई ना और तो लक्षण भी तो आमलेग में तो क्या है दोनों के विशेषण तो एक ही होंगे हैं? दोनों के विशेषण एक ही होंगे जैसे दोनों हरे हैं या दोनों कीड़े है ऐसा तो अब देखेंगे दो आमलो में जाति और लक्षण की समानता होने के कारण देश भेदा अन्न करा की देश का भेद भिन्नता का हेतु है देश का भेद भिन्नता का कि एक दूसरे स्थान में स्थित है जब भिन्न भिन्न स्थान में स्थित है। जब स्थान में स्थित हो तो दो आमले में जाति का भेद, जाति मा भिन्नता का हेतु है और लक्षण भिन्नता का हेतु है तो भिन्नता का हेतु कौन है देश है वही बताते है दो आमलों में जाति और लक्षण की समानता होने के कारण देश का भेद मतलब तो विभिन्न देशों में स्थित है तो देश भेद भिन्नता का हेतु होता है भिन्नता का हेतु क्या होता है देश भेद मतलब तो देश विशेष कह सकते हैं इस इसका देश भेद भेदता का हेतु होता है जैसे इधम पूर्वम या पूर्व या, या पूर्व देश वाला है क्या कहेंगे यहम आम्लकम पूर्वम यह आमला पूर्व स्थान वाला है या पूर्व hmm. देश वाला है और इदम उत्तरम यह आमलक उत्तर देश वाला है लग जाएगी भंक्ति तो देश से भेद हुआ यहाँ पर यदा तुम पूर्वम आमलकम तो ये बात आई समझ में अलग अलग दिशाओं में रख दो एक पूर्व में रख दो एक पश्चिम में रख दो या एक, में रखो, एक उत्तर में रखो तो यहाँ भेद, भेद, भेद, भिन्नता का ॠतु कौन होगा देश हो गया ना अब ध्यान देना तो ये, ये जो भिन्नता का ॠतु हो गया देश हो गया और जो देखने वाला है ना जो दृष्टा है ज्ञाता है उसकी नजर इधर उधर हो जाए तो कोई व्यक्ति क्या करे कि आंवले का स्थान बदल दे आंवले का मतलब क्या है कि पूर्व आंवले को एक आंवले को उठाकर दूसरे के स्थान पर रख दे और फिर उससे पूछे कि पहले से बताइए यही आंवला था या की दूसरा था तो बता पाएगा हैं तो देश भेद से यहाँ पर भिन्नता कुछ होगी नहीं, नहीं होगी हमारी बात पर ध्यान ज्यादा है ना? मतलब दो आंवले भिन्न भिन्न स्थान में रखे हैं देखने वाले की नजर से बचाकर किसी ने क्या किया आंवले को स्थान बन दिया तो बता पाएगा पहले आप हाँ तो यहाँ पर जाति भी वेदक नहीं है लक्षण भी वेदक नहीं है देश भी वेदक नहीं है तो ऐसी जगह जो है ना जो योगी है जिसको विवेकज ज्ञान है वही भेद बता पाएगा वही भेद बता पाएगा ये मंदिर मतलब वो बता देगा कि ये जिसको विवेक ज्ञान योगी है वो बता देगा कि ये बदला है वो, वो भी विवेक ज्ञान की जाति लक्षण तथा देश के द्वारा भिन्नता का उदाहरण न होने से जाति लक्षण तथा देश के द्वारा भिन्नता का उदाहरण न होने से तुल्य जाति वाले पदार्थों में तथा है विवेकज ज्ञान से प्रस्पत्ति अर्थ भिन्नता का ज्ञान होता है जाति वाले पदार्थों में विवेक ज्ञान से भिन्नता का जाति तो तुल्ली नहीं है ना? अच्छा और यहाँ पर क्या है की जाति भिन्न भिन्न हो गई ना अब तो कालाक्षी गौ सस्मती गऊ यहाँ पर जाति को तो समान हो गयी और देश भी समान हो गए पर यहाँ पर लक्षण क्या है अलग अलग हो गए और यहाँ पर क्या है ये यहाँ पर तो देश का तो पता ही नहीं चल पाया ना ऐसा उसकी किसी में नजर पछा कर दिया तो यहाँ पर जरूरत पड़ती विवेक पंक्ति लगाएंगे यदा तू किन्तु जब पूर्वम आमलकम अन्य व्यग्रस्त से उत्तर देश से उठाव किंतु जब अन्य व्यग्रत कहते हैं अन्य मतलब अन्य जगह लघिन चित्त वाले ज्ञाता के या अन्य दृष्टि वाले की अन्य दृष्टि वाले ज्ञाता का अन्य ज्ञाता से या अन्य दृष्टि वाले ज्ञाता के होने पर पूर्व आमलक को उत्तर देश में रख दिया जाता है जब ज्ञाता के अन्य दृष्टि वाला होने पर पूर्व आमलक को उत्तर स्थान में रख दिया जाता है उत्तर स्थान में रख दिया जाता है मतलब दूसरे आमले के स्थान में रख दिया जाता है तदातुल्य होने पर या तब एक देश होने पर पूर्वम एतद एकद पूर्वम यह आमला पूर्व देश वाला है या ये आंवला यहाँ पर पहले से रखा हुआ है एक तरम ये बाद में यहाँ पर आया है ये आंवला पहले से यहाँ रखा है और ये आंवला बाद में आया है इस भागानुपत्ति ऐसा विभाग संभव नहीं है या इस प्रकार विभाग पूर्वक जानना संभव नहीं है नौतव्यम और असंग्धान असंिग्ध तत्व ज्ञान का अर्थ होता है तत्व को विषय करने वाला ज्ञान तत्व को विषय करने वाला ज्ञान कैसा होगा असंिग्ध होगा कहते है की असंिग्ध या संदेह रहित तत्व ज्ञान होना चाहिए इस चाह इस कारण से तो तत्व ज्ञान कैसे होगा वो विवेक ज्ञान से ही होगा इस से इस कारण से या कहा गया तथा बृहस्पति ही विवेक ज्ञान बृहस्पति या तथा कर विवेक ज्ञान तथा क्या है विवेक ज्ञान से उनकी प्रस्पत्ति होती है या उनका भिन्नता का ज्ञान होता है कदम मतलब कैसे तो पूर्वाम्ल साथ इसको कल देखेंगे ओम पूर्ण पूर्णमित्णा कोणमस्ट